थोड़ा सा है ना कहते हैं यद्य तर्क विपरयात्मक पृथक विभाग अनुचितः तथा प्रमाण अग्राहक स उदित वाच्य ये कहते हैं कि यद्यपि है न तर्क से विपर्य जो तर्क है ये भी विपर्यय है भ्रमात्मक है तो इसलिए इनका पृथक विभाग करना अनुचित है ना? ये है ये कहे तथापि है न अनुचित तथापि शब्द मतलब कुछ अंश में सिद्धांत के स्वीकृत है ना जैसे कहते हैं सत्यम आपने जो कहा है ठीक है सत्यम सत्यम और शास्त्र में जहाँ सत्यम शब्द आएगा आप उससे आधांश को आप स्वीकार करते हैं पर आधांश में कुछ गड़बड़ी है आपने जो कहा ठीक कहा लेकिन तो अपना हाँ लेकिन ऐसे करने से ऐसे होता है तो इसीलिए हमने ऐसे ही किया आपने जो कहते हैं उसी प्रकार इसे कहते हैं तथापि यद्यपि ये इसका पृथक विभाग करना अनुचित है उसी में ही अंतर्भाव हो जाना चाहिए तथापि प्रमाण जो ये है क्या है तर्क तर्क का अलग विभागकरण किया ये कहते हैं ये कहते प्रमाणे न प्रमाण जननीयम व्याप्ति निश्चय विघटक क्योंकि प्रमाण के द्वारा ही प्रमाण का ही निर्णय होता है क्योंकि व्याप्ति का निश्चय जो विघटक जो व्यभिचार तो व्याप्ति तो को कौन कौन नष्ट कर देता है व्यभिचार है ना न्यभिचार जो हेतु है हे, हेतु तो व्याप्ति को नष्ट कर देता ना तो है ना नहीं तो व्यविचारी हेतु कभी व्याप्ति को बनाने नहीं देता है तो प्रमाण के द्वारा प्रमाण का जो निर्णय होता है तो उसमें व्याप्ति निश्चय जो व्यभिचार शंका है व्यभिचार शंका का दूर करना आवश्यक है अगर नहीं करेंगे व्यविचार संका का दूर नहीं करेंगे तो क्या होगा क्या होगा व्याप्ति का निश्चय नहीं हो पाएगा उसमें अनुमति वीमित नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए व्यभिचार शंका को दूर करना अनिवार्य है और कैसे होगा तर्क से ही तर्क से ही व्यभिचार शंका दूर हो सकती है शंका तो इसलिए तो व्यभिचार को दूर करने के लिए हमें तर्क का उपयोग किया तर्क का क्या है ये कहा कि यदि धूम बनी व्यभिचारी धूम बनी का व्यभिचारी हो गई होंगे है ना? नूमा यदि बनी का व्यभिचारी हो तो बनी बनीजन्य ना तर्क है ना अगर हाँ ये कहते बाध काली न निश्चय कालीन इच्छा जन्य ज्ञान आहान है तो पर्वत में बनी धूम का अस्तित्व है लेकिन आप क्या करते हैं आपने इच्छा किया कि पर्वते बनी धुमयो अभाव में जन्यता तो पर्वत में बनी एवं धूम का अभाव मुझे हाँ जी चाहिए तो उस प्रकार बाध निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञान है तो उसको तर्क द्वारा हमें ये करेंगे कैसे पर्वत बन्यवान है धूमवान धूमवान भी भी है तो बन्नी अभाव धूम अभाव तो जलह में है पर्वत में में हो नहीं, नहीं होगा लेकिन तर्क द्वारा हम कहेंगे वो जो बाधकालीन इच्छाजन्य जो व्यभिचार शंका है तो उसको दूर करने के लिए तर्क का प्रयोग करना अनिवार्य है तो हम ये करेंगे यदि धूम बनी व्यभिचारी बनीजन्य नदी धूम बनी से बनी का व्यभिचारी हो तो बनी से उत्पन्न नहीं हो लेकिन बनी से उत्पन्न होता है तो इसलिए बनी का व्यभिचारी नहीं है इस प्रकार ये इसलिए कहते स उदित इति वाच्य कब ना प्रमाण अनुग्राहकवाद इस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए है न्यभिचार शंका प्रमाण को सिद्ध करने के लिए मतलब व्यभिचार शंका के दूर करने के लिए तो स तर्क उदित बोध्यम वस्तु <coughs> okay. तस्तु कहते हैं एक पूरी तत्व बहिर्देश संधौ ईड़ा डियम व मनसी स्थिते अदृष्ट विशेषण धातु दोषेण जन्यते है ना ये कहते हैं जो स्वप्न है है ना स्वप्न क्यों होता है ये कहते हैं स्वप्न अभी तर्क तर्क के साथ वो ये कर रहे हैं दे रहे हैं स्वप्न पूरितत पूरी तत्व बहिर्देश पूरी तत्ना है, है हमारा शरीर का अंदर है पूरी तत्व बहिर्शांतर देश हो बाहर एवं भीतर, दे। देशा अंतर हो में। बाहर भीतर। <coughs> वो कहां पे है कैसे है कैसे वो <coughs> क्या कहेंगे जो नाड़ी विशेषज्ञ वो कहेंगे तो तो एवं जब इस प्रकार आ, पूरी तत्व तो नाड़ी का बहिर् एवं अंतर का संधि में जोड़ में जिसको इ, हाँ फिर कहते हैं ईड़ायांबा ईड़ा नाड़ी के अंदर है ना मनसी स्थिति जब मन स्थित तो हो जाता है मन सूक्ष्म है ना मन सूक्ष्म है ये कहते हैं कि ईडा नाड़ी में अथवा पूरी तत्व तो नाड़ी का अंतर बहिर्देश का जो जोड़ है जोड़ बीच में जब रह जाता है मन अदृष्ट विशेषण है, है, है, है ना, <laughs> ना, ना क्या क्या है क्या है क्या दिखाई नहीं पड़ता है नहीं जो क्या दिखने क्या नहीं दिखता है नहीं नहीं मन तो है ये एक अदृष्ट विशेषण मन पूरी तत्व और इसका इसका बीच में रह गया अरे अदृष्ट का अर्थ है धर्म अधर्म आपका जो किया हुआ शुभ अशुभ कर्म का नाम है अदृष्ट वो दिखाई नहीं पड़ता है उसका ये रहता है परिणाम रहता है लेकिन अदृष्ट रूप में शुभ काम पूजा आदि खूब आपने ये किया और सभी का कल्याण किया तो जो जो शुभ कर्म उदय हुआ है आपको देखता ही नहीं लेकिन वो फल देगा फल देगा इस प्रकार आपने बहुत कुटकपट कपट छंद कपट सब किया है मार काट ये सब किया उसका भी अदृष्ट ये है वो फल वो भी मिलेगा उसका नाम है धर्माधर्म का नाम है अदृष्ट अदृष्ट विशेषण धातु दोषेण बा धातु का अर्थ क्या है धातु तीन प्रकार धातु है धातु धातु का अर्थ है जो धारण करता है ये शरीर तीन प्रकार है बात पित्त और कफ है ना इनका समन्वय बना रहता है है ना जैसे अभी मेरा खांसी है ना कफ आ गया है ना अभी बात पित्त बा, बात पित्त ये दबा दिए अभी कफ कमजोर हो गया कम कमजोर हो गया तो नैसे यह समन्वय नहीं होने पाया तीनों का समन्वय न होने कारण फिर तो कुछ हम बात होता है पित्त होता है किसका गांठ ये गांठ में दर्द होता है तो वायु वे पित्त मेरा पित्त भी है एसिडिटी और अभी ये ये काली का, आ, ये सब ये सब हो धातु दूसरे हो धातु तीन तीनों बात पिता कफर इसमें अगर वैषम्य होगा विषमता होगी तो फिर ही हमें अस्वस्थ हो जाते हैं और वो ठीक है तीनों बराबर चल रहा है उनको उनका मेंटनेंस ठीक चल रहा है तो शरीर स्वस्थ है तो खत्म कर देंगे और रहने वाला आप सहन नहीं कर पाएंगे जीवन शरीर में सभी अंश में <coughs> जैसे बात पित्त कफ़ ये शरीर का सभी अंश में रहते हैं हाँ सभी अंश में वो, वो रहते हैं लेकिन जैसे जैसे घी का घी का बोतल है ना उसमें घी लगा हुआ है तो उसको अगर ताप कहीं मिल जाए वो गलकर नीचे आ जाते हैं ना, इसी प्रकार बात पित्त कफ ये तीनों ऐसे ही शरीर का सभी अंश में है शरीर में ऐसे ही अगर वैषम्यता कभी ज़्यादा गर्माहट शरीर में आया उपित्त तो ऊपर कूट जाता है अपना स्थान छोड़ देता है छोड़ देता है तो फिर आ जाता है तो जहाँ जमा हो जाता है तो उसका स्वभाव ऐसे वो पूरा व्याप्त होकर रहता था अभी उस उसरित होकर एक जगह में आ गए उसका जैसे कि कटु पदार्थ है मिर्ची आप अगर हाथ में देंगे क्या होता है जलन होता है तो ऐसे ही उसका जलन स्वभाव है पितक कभी ऐसे ही जहाँ वो रहता है जो ये में आशय में जहाँ पे वो उसको इतना ही जलन देता है तो ज्वलन ही होता है तो यही सब हो ये तीनों धातु का जब वैषम्य देखा जाता है तो तो शरीर में रोग आता है धातु जन्यते इन इन दोषों के कारण तो हमको क्या होता है स्वप्न आता है है न तो ये तीनों में वैषम्य होने के कारण रात्रि में हमें शयन करते हैं तो हमारे नाइट फल भी हो जाता है धातुओं का दोष से इनका तारे तो से धातु को वीरे, वीरे को भी करते। हाँ वो है लेकिन वो जो धातु है तो उसका जब खलित होता है इन दोषों के कारण एक तो गर्भाधान में वो जानते हुए करते हैं और अगर उससे अतिरिक्त तो समय में अगर शरीर से अनजान में जो खलित होता है तो इनके कारण धातु पे हाँ बैलेंस आप थोड़ा मिर्ची आपको हाँ आप खा लीजिए उस दिन आपका शरीर में पूरा हाँ उत्तेजना आएगा पूरा शरीर पूरा गर्म हो जाएगा अब पता नहीं चलेगा अब तो धातु हाँ स्खलित हो जाएगा यही कहते हैं ये भी नही तो उसको ये है तो कहीं ना कहीं तो ये होगा तो तीनों तीनों धातु में वैषम्य आ जाता है बैलेंस नहीं कर पाता है तो वो निकल जाना अधिक ताप निकाल जाने के बाद है, फिर वो फिर बैलेंस में रह जाते हैं तो फिर कुछ नहीं होता है सच मानसी विपर्य अंतर्गत है ना तो उसका नाम है विपर्य वही स्वप्न दोष जो है ये विपर्य स्वप्न क्यों होता है उसको बता दिया ये आयुर्वेद का स्टेटमेंट है तो फिर इस प्रकार आपका एवं का समाप्त हो गया <coughs> फिर कहते हैं सुख का सुख दुख आ दिया है सुख से किम लक्षण सर्वेशम अनुकूल वेदनियम सुखम दिसमें। दिसमें। आ, स्मृति स्मृति आ गया आ, स्मृति कतिविधा कतिविधा स्मृति रप द्विविधा दो प्रकार का है क्या है थार्था, थार्था, ना प्रमाजन्य यथार्थ अप्रमाजन्य स्मृति है ना हम कहते हैं ना अरे ऐसे ऐसे काम मत करो एक गलत संस्कार पड़ेगा वही जो जो हम कहते हैं गलत संस्कार वही है अयथार्थ स्मृति से अगर आपको हमने गलत पढ़ा दिया है ना आपको कुछ पता नहीं है हम जैसे ही बोल दिया आपने ऐसे ही रट लिया संस्कार तो कुछ है सत्य तो कुछ है लेकिन उसका विपर्य जो अयथार्थ है तो उसको मैंने बता दिया आपने संस्कार बैठा दिया उसको Understood हो गया अब, अब जब भी आप कहे कहीं तो उसी को कहे तो सभी लोगों को बोले कि अरे ये उल्टा कैसे कह रहे हैं <laughs> है ना तो वही ये कहते हैं अप्रमाजन्य <coughs> यथार्थ प्रमा से यथार्थ स्मृति होती है और यथार्थ प्रमा से अथार्थ स्मृति होती है तो इससे इसलिए उसी कहते हैं प्रमाजन्य यथार्थ अप्रमाजन्य अथार्थ तो उसका कोई नहीं है पद पदकृत नहीं है ना तो फिर कहते हैं सर्वेशा अनुकूल वेदनियम सुखम सुख का परिभाषा देते हैं सर्वेशम अनुकूल वेदनियम सभी का जो अनुकूल का विषय है वही ही सुख है सर्वेशम सभी के लिए जो अनुकूल है वही सुख है यह नहीं <coughs> मेरा शत्रु है है ना? तो अगर उसको एक्सीडेंट हो गया तो मुझे बहुत खुश हुआ अच्छा, अच्छा, अच्छा। है ना? तो अच्छा हुआ टांग टूट गया ना बढ़िया हुआ हाँ तो ऐसे ही जो ये होता है ना सुख होता है लेकिन जिसका टांग टूटा है उसका पिता माता तो को दुख हो रहा है उसको भी कष्ट हो रहा है लेकिन इस सभी को नहीं हुआ ना तो कुछ उसका जो विपक्ष है उनको सुख होता है लेकिन ये सर्व ये सुख नहीं है सर्वेशम अनुकूलम वेदने तो संसार में क्या है ऐसे ही ऐसे क्या है जिस जिसके द्वारा सभी को सुख प्रदान करता है हु? क्या ऐसे संसार में है जो कि सभी को सुखी करा, कराता है वही ही सुख है उसको का कारण कौन है भगवान का भजन सभी को सुख देता है चाहे जो हम कहते हैं ना वो तो नास्तिक है आपका सामने भी वो बोलते है अरे ये क्या क्या करेंगे पूजा पाठ भगवान खा पी कर करो पढ़ाई लिखाई करो ये करो काम धंधा करो ये करो लेकिन उसका मन में है वो कर रहा है पूजा पाठ मैं क्यों नहीं करूँगा <laughs> एक एक बात अपना अपना अनुभव का ये है हमारे दो भाभी हैं बड़े हैं है ना? <laughs> ये दोनों को कुछ भी मालूम नहीं है पूजा क्यों होता है क्या होता है वो पता नहीं वो बड़ी जो है बड़ी भाभी है वो जब नाद होकर आकर ठाकुर में जाकर पूजा करेंगे तो छोटे वाले उसको रोशोई करना आ, करना चाहिए कि कहता है वो क्यों करे मैं क्यों नहीं करूँगी वो भी आकर घंटे भर वो उसका अंदर हाँ तुलसी लाएगी कुल लाएगी दूरबा लाएगी गोबर लाएंगे ये सब ये करके वो घंटा भर उसमें करें हम <laughs> कंपटीशन चलता है लेकिन क्या होता है उसे उनको कुछ पता नहीं हाँ बस दोनों का कंपटीशन चलता है अच्छा। तो ऐसे ही है तो ये कहते हैं कि सर्वेक्ष अनुकूलम सभी को तो अनुकूल होना चाहिए जिस जिसके द्वारा तो वही है भक्ति भगवान का भजन है ये है ना तो वही सुख है चाहे कितना भी नास्तिक हो वो अंदर ही, ही वो अपना ये करता है वो बाहर मना कर देता है ऐसे ही क्योंकि परिस्थिति का दास है उसको समय नहीं मिलता है इतना धंधा में व्यस्त है उसको समय नहीं मिलता है ना करने के कारण वो बोल देता है कि अरे इससे क्या होगा काम धंधा करो ऐसे तो ऐसे सर्वेषम अनुकूल वेदनियम सुखम एकदम वेदन का अर्थ क्या है ज्ञान बे, ज्ञान है नो <coughs> जो जो सब, हाँ जो सभी को अनुकूल का ज्या, अनुकूल ज्ञान का विषय है आ, आ, उसका नाम है सुख सभी को जिससे सुख प्राप्त हो वो है भगवत भजन वही सुख का कारण है तो ये कहते हैं अहम सुखी सर्व समय ना सुखम इति न सुख सुखम सर्वेती सर्वात्मु वेद्य सुख यहाँ अनुकूल का अनुकूल ज्ञान का विषय है वही अहम सुखी अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत क्योंकि ये सुख का अनुभव आपना पता चलता है मैं सुखी की दुखी हूं है तो ना आपका मुखमंडल से पता चलता है आपका अंदर दुख है लेकिन कितने भी बनावट आप ये करिए <coughs> आप चेहरा दिखाइए वो पता चल जाता है एक क्षण के लिए आप, आपको छोड़ दिया जाए फिर वो दुख का स्मरण करके आपका चेहरा पूरा विकृत हो जाता है मान लीजिए कोई नाट्यकार है तो वो अभिनय करने के लिए जा रहा है बढ़िया अभिनय करता है सुंदर लेकिन अभी अभी स्टेज को जाने से पहले उसको टेलीफोन आए कि आपका परिवार में एक सदस्य का मृत्यु हो गया जो प्रियजन था उसका तो अभी जो स्टेज का ऊपर वो जाएगा तो क्या करेगा अगर उसी को स्मरण करेगा तो वो अभिनय सुंदर अभिनय कर सकता है तो उसी को ही ये करेगा क्योंकि मन में दुख है तो वही कहता है जो मैं सुखी हूँ इसका अनुभव सिद्ध मैं ही अंदर अगर आपका शुभ कर्म का उदय हुआ है ना? जो बीणा का तार जब वो बाजता है तो फिर आपका अपना चेहरा जाता है मैं सुखी हूं इति अनुभवसिद्ध जो जाति है तो उसी का नाम तद्वान ये सुख है ये कहते धर्म मात्र असाधारण गुण वा ये कहते हैं इसका कारण क्या है धर्म धर्म शुभ कर्म ही इसका एकमात्र कारण है, ना? असाधारण गुण ये तो इसका कारण है शत्रु दुख वारणा या सर्वेशम तो जिस समय शत्रु को दुख होता है आपको सुख होता है तो ये सर्वेशाम नहीं हुआ तो इसलिए कहते हैं सर्वेशाम शत्रु हो मित्र हो सभी के लिए जो अनुकूल है भगवत भजन व धर्म शुभ कर्म ही वो सुख का कारण है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम है ना? प्रतिकूल वेदनीयम दुखम जो उसी प्रकार इसी प्रकार प्रतिकूल ज्ञान का जो विषय है तो उसका नाम है दुख है दुख, जो शास्त्र निषि कर्म हम करेंगे तो अपना आप हमारे हमारे अंदर जो बीणा का तार है वो टूट जाता है तो होने से हम दुखी हो जाते हैं दुखी हो जाए यही है वो प्रतिकूल हो गया है ना दुखी तो दुख प्रतिकूल दुखत्व तो जाति मत अधर्म मात्र असाधारण कारणों गुणों व दुख तो उसका मूल में है अधर्म शास्त्र निषिध कर्म का नाम ही अधर्म शास्त्र में जिन जिन कार्यों को निषेध किया है उसको अगर हमें करेंगे तो दुख प्राप्त होंगे तो ये कहते हैं अधर्म मात्र असाधारण कारण व गुण जिसका उसका नाम है दुख है। ये कहते हैं पदकृत पुर्वत है ना और कहें शत्रु सुख वारणा सर्वेशम सभी को दुख होना चाहिए सभी को दुख तभी होगा जब सभी भगवान का भजन छोड़ेंगे जो नहीं करते हैं वो दुखी रहते हैं। तो इनसे निसे यही हुआ सर्वसम अनुकूल और सर्वसम प्रतिकूल क्या कहते हैं इच्छा काम क्रोध देश कृति प्रयत्न है इच्छा का नाम है काम कामना करना इच्छा करना है जो वस्तु तो हमारे पास नहीं है <coughs> उसको कामना करना है है ना इच्छा है उसका है इच्छा में निरूपयती इच्छाई थी काम आई पर्याय क्या कहते काम शब्द इच्छा का पर्यावचन इच्छा तो जातिमती इच्छा इनको अनेक प्रकार इच्छा है तो होने से तो उसका जो जाति तो कहते इच्छा को हो जाएगा सकल इच्छा सात विविधा जो इच्छा है दो प्रकार का इच्छा और एवं फलम है ना जो, जो भी हम इच्छा करते हैं अगर सुख के लिए सभी संसार में सुख के लिए ही प्रयास करते हैं भले ही उनका मार्ग आ, मार्ग है क्या है भ्रष्ट नहीं है लेकिन उनको ज्ञान नहीं है है ना जैसे कि हमको कहाँ जाना है हमको बद्रीनाथ जाना है है ना रास्ता हमको मालूम नहीं है हम पैदल में जाना अब ये साधन तो बहुत हो गए हमको रास्ता मालूम नहीं जिन्होंने देखे हैं तो वो सीधा सीधा रास्ता में चले जाएंगे अगर जिनको नहीं है तो फिर ही वो घूम फिर कर जाएंगे अथवा उन्होंने गलत रास्ता में चला गया वैष्णवी देवी जाए तो पहुंच गए जम्मू कश्मीर वहाँ पहुंच गए तो उनसे सब सभी लोग हम सुख के लिए ये करते हैं प्रयास करते हैं लेकिन कोई जानकारी के साथ और कोई अनजान में तो अनजान में होने से या तो देर लगेगा या तो मिलेगा, न, मिलेगा नहीं जब उसको पता चलेगा तो ये संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितने भी नास्तिक हो तो कंस जरासंद जितने भी रावण कुंभकर्ण आदि जितने ही वो क्या क्या चाहते थे <coughs> भय रहता है मेरा शत्रु जब तक जिंदा रहेगा मुझे स्वप्नों में भी सुख नहीं है ना ऐसे ही वो सोचते थे शत्रु को नाश करने से ये होगा शत्रु तो बाहर नहीं है शत्रु अंदर है तो वही है तो लेकिन वो आ, अंतर शत्रु को दमन न करके बाहर ढूंढ रहा था शत्रुओं को मारने के लिए तो वही है ये कहते है इच, इच, इच, फल इच्छा और एक है उपायचा हम्म ये कहते हैं फल सुखादिगम उपायो याग है ना याग आदि यह है उपाय है हाँ ये, ये ये उसका उपाय है साधने और फल ही सुख है फिर कहते हैं क्रोधा द्वेश क्रोध द्वेश द्वेश द्वेष्टि इति अनुभवसिद्ध अन्व जातिमान द्विष्ट साधनता ज्ञान ज्ञानजन्य गुण ना व्यक्ति को द्वेष कब होता है गुस्सा हम्म है है है मेरे से जो उत्कर्षवान ना तो उससे उससे उसको द्वेष होता है मेरे से कैसे आग बढ़ जाएगा वो से तो है ना तो इसलिए, भिकारी को तो वो तो देगा दान करेगा ये दुखी है और मेरे उत्कर्ष से मेरा अभिवृद्धि से जिसका अभिवृद्धि अधिक है उसके प्रति उसका द्वेष रहता है भले ही मुंह में वो मुठा मीठा मीठा बात करता है लेकिन अंदर से उसका और जब उसको आ जाता है ना जैसे चीन भारत को देख कर जलता है जैसे कि ये भी हमारे साथ बराबर हो जाएगा इसलिए इसका द्वेष है तो इसलिए ये कहते हैं द्वेष द्वेश करता है द्वेश निरूपयती क्रोधी जातिमान जातिमा साधनता ज्ञान जन्य गुण इसका नाम है द्वेष। प्रयत्नम कृति प्रयत्न प्रयत्नम निरुपयति कृति ये कहते हैं प्रयत्न तो जातिमान प्रयत्न है स्रिविध प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन जो नि है ना प्रयत्न आप जानते हैं कृति प्रयत्न चेष्टा हमारे जो ये कहते हैं प्रयत्न स वो तीन प्रकार का है क्या है ना प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति और एक है जीवन योनि प्रवृत्ति है ना प्रवृत्ति कब होता है हमको हमको अगर अनुकूल लगता है लगता है तो उससे हमें प्रवृत्त होते हैं तो उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है अगर उससे देश होता है मतलब अंदर अन, तो आपका भूख है बहुत, बहुत रास्ता चलकर आए है भूख है अन्न व्यंजन आपको आपका सामने रखा गया आपके लिए भोजन लेकिन चुप से आपका कान में अग्रिया सावधान इसमें जहर मिलाया हुआ है तो आप खाएंगे कितने भी भूख शांत हो जाता है ना वही है उससे निवृत्त तो हो जाएंगे जहां अनुकूल है वहां प्रवृत्ति है और जहां प्रतिकूल है क्योंकि मेरा जीवन हानि का विषय है तो इसलिए प्रवृत्ति नहीं होगा उसका है ना मतलब लग जाना उस कार्य हाँ त्याग त्याग उससे दूर होना है ना प्रवृत्ति मतलब उसके संलग्न होना निवृत्ति मतलब उससे दूर होना हाँ। और एक जीवन योनि हाँ। जीवन योनि का अर्थ जीवन धारण के लिए वो अदृष्ट विशेष है हम हम कहते हैं कि सारे काम हम करते हैं लेकिन नहीं है जो आप में सांसादी आप करते हैं नहीं है। तो ये अदृष्ट विशेष के द्वारा हुए वो संचालित होता है अगर हम करते हैं तो हम सुसुप्त में जब जाते हैं तो हमारे सांसक्रिया बंद हो जाना चाहिए है ना? तो सुसुप्त में तो सारे इंद्रिया छह इंद्रिया चाहे बाह्य और अंतर मन ये सभी सो जाते हैं तो उस समय हमारे प्राण क्रिया वो बंद हो जाना चाहिए है ना अब बंद हो गया तो बस मर मरघट देखना नहीं। नहीं। नहीं। लेकिन होता ही नहीं लेकिन उसका ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है हमारे शुभ कर्म का फल का वो कारण वो अपना चलता रहता है तो इसे उसी का नाम है जीवन योनि है ना तो जीवन जींद फिर कहते हैं इच्छा जन्य गुण है प्रवृत्ति क्योंकि जब अनुकूल होता है तो इससे इच्छा होती है और उससे प्रवृत्ति होती है है ना? द्वेष जन्य गुण निवृत्ति है न जब द्वेष देखते हैं प्रतिकूल देखते हैं तो इच्छा नहीं होती है तो निवृत्त हो जाते हैं तो उसका नाम है निवृत्ति जीवन दृष्ट जीवन अदृष्ट जन्य गुण जीवन योनि अदृष्ट के द्वारा जो हमारे जीवन क्रिया प्राणन क्रिया चलता है तो उसका नाम है योनि यौन योनिका मत तो कारण है जीवन का कारण जो श्वास क्रिया तो उसका कारण है जीवन योनि सच प्राण संचार कारणम तो प्राण संचार के लिए वो कारण है हमारे प्रयास नहीं है वहाँ पे ना? तो वहां पे वहा धर्म है ना विहित कर्मजन्य वेद विहित नी पुरुष विशेष के द्वारा है ना वेद विहित कर्म जन्यो धर्म क्योंकि वेद से विधान किया हुआ जो कर्म को हमें अनुष्ठान करेंगे उससे धर्म होता है धर्म धर्म धनम तथा तो उन्हें से धर्म से धन होता है धन से भी धर्म होता है धन होगा तो आप अधिक, अधिक अधिक दान करेंगे तो हम्मे वि कर्मजन्यो धर्म वेद विहित कर्म से जो जन्य है उसका नाम धर्म है निषिध कर्मजन्य स्तुअधर्म वेद निषिद्ध कर्म से जो जन्य है उसका नाम अधर्म तो निसे धर्म क्योंकि देखिए वेद में विधि और निषेध ये दोनों प्रकार कहा गया है दोनों का अर्थ एक ही है ना तो विधि का अर्थ निषेध कैसे होता है तो बताए विधि का अर्थ होता है निषेध निषेध का अर्थ होता है विधि कैसे पालन करेंगे तो हो जाएगा है ना जो जिसको विधान करते हैं तो उसको पालन करेंगे निषेधा क्यों अपना अपना है और निषेध को पालन इसको नहीं करूंगा तो अन्य भागो में करूंगा पटना आदि देव पूजन आदि में करूंगा तो निषेध दूर हो दूरोगे से ने में भक्तिसम सिंह सर्वे विधि निषेधन तय किंग कर श्लोक वही एक श्लो धर्म धर्मम आह ना अधर्म वारणाय वेद भीत अगर वीत भीत नहीं है तो धर्म का भी विधान करता है अधर्म का भी विधान करता है शास्त्र कर्म से जन्य <केँँग> ये भी कर्म से जन्य ही अधर्म है कर्म से जन्य भी धर्म है लेकिन वेद भीत से अधर्म नहीं होता है वेद भीत से केवल धर्म होता है इसलिए कहते हैं अधर्म वर्ण बारना, यागादि क्रिया भीत यागादिक्रिया वारणा कर्मजन्य तो उसमें कर्मजन्य नहीं कहेंगे नह जन्य धर्म <से देटा। से किन्तित> तो यागादि क्रिया से ही धर्मजन ये होता है कहते वेद भीत तो ऐसे ही भी शास्त्र में भी एक शेन शेन में क्या होता है तो शत्रु को अगर नाश करना है होता है है मतलब क्या हम्म बाज पक्षी क्या करता है पकड़ हाँ पकड़ लेता है बड़े बड़े सांप में नहीं बड़े बड़े भी जीव को आदमी को ले ले आता है हाँ वो हाँ पूरा उससे एक करके पूरा उठा कर ले जाएगा और पूरा ऊपर चला जाएगा वहाँ से लेकर छोड़ देगा छोड़ कर वो जैसे ही गिरेगा वो तुरंत तो उसका पीछे पीछे आएगा वो मर जाएगा तो उसको बैठ कर खाएगा आ, शन। ऐसे ही। उसका काम ऐसे ही है उसको अगर खाना ऐसे ही सुविधा कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही आ, उठा कर ले जाएगा पूरा ऊपर पैराशूट लगाया <laughs> वो थोड़ी पैराशूट याग आदि भारण है सच कर्म है नमनाश तो जलस्पर्श स्पर्श कीर्तन भोग तत्व ज्ञान आदि नश्यति है ना ना अब ये ये ये ये कहते हैं ये जो ये जो धर्म है ना, ये धर्म है का नाश कैसे होता है ये कहते हैं कर्मनाशा जल स्पर्श बिहार में है ना ये कर्मनाशा नदी ये कहते हैं शास्त्र में भी नहीं है नदी के बारे में अगर वो नदी का जल को स्पर्श किया तो आपका धर्म नाश हो जाएगा कर्म कर्मनाशा जल है कर्मनाशा ये भी कह रहे हैं ना <coughs> कि है नमनाशा जलस्पर्श है ना कीर्तन भोग तत्व ज्ञान आदि न तो भोग के द्वारा कीर्तन की कीर्तन कीर्तन क्यों भी कोई ऐसे खल पुरुष होगा उसका कीर्तन करता होगा है सभी का है ना है ना रावण का भी रावण का भी है अनुयान हाँ तो तो हाँ इस प्रकार जो ये भी कीर्तन ये कीर्तन <laughs> और भोग द्वारा है न भोग द्वारा और तत्व ज्ञान देना यह अधर्म का वो कहते हैं धर्म और अधर्म दोनों का नहीं आधर्म वर्णा है ये कह दिया सच या ये तो धर्म धर्म का धर्म का ना नाश होता है तत्व तो हाँ। ज्ञान से, तो से ही से नष्ट <laughs> नहीं नहीं क्या गलत थोड़ी है वही तो वही अभी देखो देखो जब तक आपका मन में धर्म की अधर्म ज्ञान है तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे भक्ति नहीं कर सकते भक्ति निरपेक्ष है धर्म अधर्म से तो कीर्तन भोग तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा धर्म अधर्म छूट जाते हैं धर्म ये है सोने का संकल है सोने का चेन है गोल्डन चैन है उसको हाथ को पीछे करके बांध देंगे तो आप जाएंगे घूमेंगे गर्भ के साथ देखो मैंने सोने का संकल में बंधा हुआ हूँ मेरा हाथ पर मैं बहुत खुश हूँ तो खुश रहेंगे नहीं। और एक व्यक्ति को लोहे का संकल्प में बांधा गया तो वो जितना दुखी है सोने का संकल्प है धर्म भी ऐसे ही सोने का है। का है तो है धर्म का नाश कब होता है आपका जितना ही स्वर्ग में गए तो क्या ऐसे ही आपका बैलेंस ऐसे ही बना रहेगा जि, जितने दिन आप रहेंगे धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा तो जब जिस दिन पूरा खत्म हो जाएगा धर्म फिर मरते में आ जाएंगे उसे भोग और तत्व ज्ञान द्वारा तत्व ज्ञान द्वारा धर्म नष्ट होता है है ना तत्व ज्ञान धर्म से अलग है मैं आत्मा हूँ सबसे मैं अलग हूँ मैं मेरा संबंध केवल भगवान के साथ और किसी के साथ नहीं है मेरा नित्य सम्बन्ध में अनित्य वस्तु ये सब पारिवारिक संबंध है ये सब अनित्य वस्तु है इनके साथ संबंध जोड़कर मैंने दुख को प्राप्त हुआ इस प्रकार जब आपने तत्व ज्ञान आपको हो गया तो धर्म से रहित हो जाएंगे तो वास्तव सुख जो सच्चिदानंद स्वरूप एवं वास्तव सुख तभी अनु इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान आदि ना नाश्यती है न अधर्म लक्षण अ निषि है न वेद <coughs> निषिध इत निषिद्ध यह स्पष्ट है निषिद्ध क्रिया कर्म जन्य में सच भोग प्रायश्चिता नश्यति जब दुख होता है अधर्म से वेद कर्म अनुष्ठान किया तो उससे जो दुख हुआ दुखों को आपको भोग है, भोग के द्वारा उनाश हो जाता है जब हमको ज्वर रोग आदि होता है ना वो क्या है वो दुख कैसे हुआ आपको अधर्म का अनुष्ठान करने से ये हुआ और उसको हम सहन करते हैं भोग करते हैं तो भोग किया तो कुछ तीन दिन का बाद में वो आपका दूर वो भोग उसका खत्म हो गया पूर्वावस्था को आप स्वस्थ हो गए ना? अगर ऐसे ही जघन्य आपने कर्म किया तो वेद में है सबसे सबसे बड़ा क्या है चंद्रायण व्रत है ना चंद्र का एक एक कला जैसे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे एक एक ग्रास आप बढ़ाते जाएंगे क्योंकि कितने दिन तक पंद्रह दिन तक बढ़ेगा तो ऐसे ही आपका भोजन का आप नाप लेना मेर, मेरा अंदर कितना भोजन मैं खा सकता हूँ उसको पंद्रह भाग कर देना उतना उतना ही खाना एक एक तो पंद्रह दिन तक फिर जब फिर अमावस्या आ जाएगा फिर अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक तो फिर एक एक ग्रास हम्म इधर अगर घटते जाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ही ये चांद्रायन आदि तो प्रायश्चिता ना ये सब अधर्म प्रायश्चित प्रायश्चित द्वारा नाश किया जाता है ऐसे ही की विधान है इतना जघन्य पा, पाप क्या है तो जो गरम घी है उसको पीना है। पड़ता है, पीना पड़ता है तो तो तो ऐसे हाँ, तो, ऐसे ही ही है है हाँ, उसमें आता है। तो अगर स्वच्छा में मैंने निजी से ही, इसको कोई जबरदस्ती नहीं अगर उसको किया तो उसका हाँ, तो उससे ये हो जाता है तो उसमें तो पर, मर हाँ तो सीधा मर मरें, कैसे मरेंगे ऐसे उपाय से मरेंगे तो फिर अगला अदृष्ट इति कथ्यते वासना जन्योबा तो यहाँ mm. तक तो <coughs> mm. तो ये सब अदृष्ट का जो धर्म अधर्म ये सब अदृष्ट है आपको देखा नहीं पड़ता है लेकिन वो परिणाम ऊपर हावी होता है समय आने पर वक्त लगेगा और ये ये ये संस्कार संस्कार संस्कार द्वारा भी ये होता है <coughs> बासना भी संस्कार हो। तो बासना है लग्षना लग्षना संस्कार। तो तो क्या है तो देखेंगे देखेंगे इसके बाद इसको लघु को अगर डबल कर देंगे तो, समास तो, हाँ, तो, उद, न, तो, तो तो <स्थीणाने> <स्थीणाने> तो तो और ये हो हो जाएगा वो जाएंगे जनवरी तक दो क्लास चलेंगे ना तो भी ऐसे ही सरल है सर्थे...